मन शुद्धि के लिए भोजन शुद्धि का उपाय लोक में प्रसिद्ध है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन जैसा पिए पानी वैसे भोले बानी यह प्रसिद्धि निर्मूल नहीं है छांदोग्य उपनिषद कहता है अन्नम अचितम त्रेधा विधीयते छाद्रोग्य जब हम अन्न खाते हैं तो तीन भाग हो जाता है हम लोग तो केवल खाना जानते हैं चाहे मिर्ची खा लें चाहे कुछ भी खा लें मात्र खाना जानते हैं कौन उसका रस बनता है उसमें से रक्त कौन बन, बना देता है मांस हड्डी वर्य रज कहाँ से निकल आता है बालक के रक्षा के लिए उसमें से दूध कहाँ से निकलता है इसकी तरफ हम लोगों का ध्यान ही नहीं है इसकी तरफ ध्यान हो जाए तो परमेश्वर की स्वीकृति उसी दिन हृदय में हो जाए यदि सच्चाई की ओर ध्यान हो जाए कि जिसने हमारे नेत्र बनाए जिसने एक बूंद में से इतने विलक्षण शरीर का निर्माण किया है जो हमारे श्वासों को चला रहा है जो हमारे कर्म संस्कार को जान रहा है उसकी उपेक्षा करके हमारा जीवन आगे बढ़ सकेगा आपकी समस्या का समाधान वही करेगा और कोई नहीं कर सकता इसलिए उसका आश्रय जीवन में अनिवार्य मानना चाहिए आपका यह ज्ञान नहीं करेगा काम यह ज्ञान यदि काम करता है तो आपको ज्ञान है पर क्रोध क्यों आता है मोह एवं शोक नहीं होना चाहिए आज यह ज्ञान काम नहीं कर रहा है तो मृत्यु समय मोक्ष कैसे देगा आपको सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए अन्न का दूसरा अंश मांस रस आदि क्रम से इन धातुओं में परिणत होता है पर जो उसमें ऊर्जा होती है वह आपके मन का पोषण करती है इसलिए अपने यहाँ भोजन आदि की शुद्धि की बात कही गई है कोई आडंबर करने के लिए नहीं कहा गया छुआछूत इस पर नहीं आधारित है हमें शास्त्र का अर्थ समझना चाहिए भोजन को शुद्ध करो पर दूसरे से द्वेष करना पाप है भोजन की शुद्धि की आवश्यकता है पर जिसका भोजन शुद्ध नहीं है उससे तुम द्वेष द्वेष करोगे तो पाप के भागी होगे। अब अन्न शुद्ध कैसे हो हमने बताया था आहार शुद्ध सत्व शुद्धि मुख्य स्थूल अन्न हुआ फिर सोलह मुख से आप जितना जितना अन्न ग्रहण कर रहे हैं एकोन विंस मुखा मांडुक उपनिषद वह सारा का सारा आहार है पहले स्थूल आहार को शुद्ध होना चाहिए अब आज कैसे शुद्ध करेंगे स्थूल आहार को भारी समस्या है आपको कभी होटल में भी खाना पड़ता है आप घर में भी खाएं तो गेहूँ साग सब्जी इत्यादि कितने प्रदूषण युक्त हैं आज के बच्चों का ऐसा संस्कार है कि जूता पहन के चौके में चला जाता है आपकी बात वह सुनता नहीं यदि अन्य जल शुद्ध नहीं होगा तो मन जगत के पदार्थों से निश्चित प्रभावित होगा इसमें कोई संशय नहीं फिर शुद्धि कैसे हो मैं कहता हूं कि आज भी एक तत्व आपके पास है जिससे सबको शुद्ध कर सकते हैं वह भगवान का मंत्र जिससे सबको शुद्ध कर सकते हो जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब लो नसानी अब न सिंह अब तक मेरा जीवन तो व्यर्थ चला गया अब नहीं व्यर्थ जाएगा क्या बात हो गई व्यर्थ नहीं जाएगा पाई नाम चारु चिंता चिंतामढ़ी उर कर न बसे हों एक चिंतामढ़ी मिल गई बाहर की चिंता चिंतामढ़ी आपको लाभ भी दे सकती है हानि भी कर सकती है आपका संकल्प उल्टा हो जा, जाए तो मार भी सकती है पर नाम रूपी चिंतामढ़ी चारू चिंतामढ़ी है उससे कोई खतरा नहीं है भाव कुभाव अनख आलस आलों नामजप मंगल दिश दस हों चिंतामढ़ी है पर प्रयोग करना नहीं आता जब तो हम दो माला रोज कर लेते हैं पर जब विषय खींचता है तो नाम का प्रयोग उस समय नहीं हो पाता मन विचलित होने लगता है तो उस समय नाम का प्रयोग क्यों नहीं करते उस समय क्यों भूल जाते हैं बंदूक चलाना तो बहुत सीख लिया पर जब शत्रु आए तो बंदूक ही नहीं चलाता बंदूक ही भूल जाती है ऐसे सबकी दशा हो रही है मंत्र तो प्राप्त कर लिया पर न मंत्र के नियम का पालन करते हैं न मंत्र का प्रयोग करते हैं मंत्र में बड़ी भारी विलक्षणता है लोग कहते हैं कि खाली राम राम राम राम कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कहने से क्या होगा मैं आपको विज्ञान बताता हूँ हमने गाय कह दिया चाहे अं चाहे आपके अंदर गाय की आकृति बने आप कहेंगे गाय हमारी देखी हुई है गाय शब्द का संबंध जाना हुआ है मैं कहता हूँ यूरोप आप नहीं देखे हैं यूरोप के विषय में जो ज्ञान है उसके आधार पर यूरोप की आकृति बनेगी जगत का प्रत्येक शब्द जाने अनजाने में आपके अंदर एक आकृति बना रहा है जिस समय आप भगवान का नाम लेंगे उस समय भगवान की आकृति बनेगी भगवान के विषय में आपको ज्ञान है कि जो जगत को उत्पन्न करता है पालन करता है संहार करता है वह परमेश्वर है वह भगवान का नाम आपको मूल में ले गया और जगत के शब्द आपको जगत में भटकाते रहे इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भाव कुभाव अनख आलस हूं नाम जपत मंगल दिशहू गोस्वामी जी ने इतनी बात कह दी नाम लेत भव सिंधु सुखाही मानस जानते हैं गोस्वामी जी भी कि विश्वास मेरी बात पर नहीं करेंगे लोग क्योंकि नाम भी लेते हैं और संसार सागर सुखता भी नहीं है तो गोस्वामी जी ने कहा अब अविश्वास तो मत करो करो विचार आप विचार करो सुजन मन माही आप सज्जन हैं दुर्जन नहीं हैं मैं अनुभव की बात कह रहा हूं आपकी बुद्धि में आज समझ में नहीं आता तो भी आप विचार करो मैं ऐसी साधना बताता हूं किंतु आप सावधान नहीं रहेंगे तो मेरी बताई हुई साधना नहीं हो पाएगी उसके अतिरिक्त समय की आवश्यकता नहीं है आप भोजन रोज करते हैं जल पीते हैं आप एक एक कौर को मंत्र से व्याप्त करके वैश्वानर अग्नि में आहुति दे सकते हैं आप भक्त हैं आपके अंदर भगवान बैठा हुआ है कौर उठाइए और श्री कृष्णाय नमः कृष्णाय स्वाहा करके कृष्ण के मुख में दे दीजिए यदि अन्न को और जल को मंत्र से व्याप्त कर देंगे तो निश्चित है छह महीने के अंदर आपके मन पर प्रभाव पड़ेगा ही क्योंकि शास्त्र कहता है जिस ऊर्जा में मंत्र मिल जाएगा वह मंत्र शक्ति आपके मन में चमत्कार उत्पन्न करेगी इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं पर सावधानी के बिना साधकत्व के बिना आप कर नहीं सकेंगे आपका ध्यान तो उधर ही जाएगा कि कितना मीठा रसगुल्ला है सब्जी में नमक पड़ा है कि नहीं पड़ा है चटपटा है कि नहीं नाम तो भूल ही जाएगा पर आप यदि इसका प्रयोग करके देखें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके मन पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा तीन तत्वों को व्यक्ति पकड़ के रखे एक इसको पूर्वोक्त मंत्र विज्ञान को पकड़ कर रखिए एक यथाशक्ति नाम स्मरण को पकड़ कर रखिए एवं भगवान को हिसाब दें आप सब चीज का हिसाब करते हैं अपने जीवन का हिसाब क्यों नहीं करते सोने के पहले दस मिनट आप बैठ जाइए आप साधक हैं देखिए चौबीस घंटे में क्रोध कितनी बार आ गया क्यों आ गया झूठ क्यों बोल गया कोई मांगने के लिए भूखा आया था मैं उस समय कठोर क्यों था क्या मेरे जेब में दो रुपया नहीं था कि इसको मैं चाय पिला देता क्यों हमारी दृष्टि गड़बड़ हो गई आप 24 घंटे का अनुसंधान करिए अपनी गलतियों को पकड़िए साधक को अपनी गलतियों को पकड़ना चाहिए और पकड़ करके भगवान के सामने रखिए भगवान ने आपको पार्ट दिया है 24 घंटे में इतनी बार गलती हो गई इतनी जगह में अपनी साधना में विफल हो गया मेरे मन में लोभ आ गया मेरे मन में क्रोध आ गया मेरे मन में ईर्ष्या आ गई अब जैसा है वैसा आपके चरणों में समर्पित है आप हमको ऐसा ज्ञान दो ऐसी शक्ति दो कि आपके द्वारा दिया हुआ पाठ मैं पूरा कर सकूं। यदि सच्चाई से आप भगवान का चरण पकड़ कर रो देंगे तो निश्चय ही आपके मन में परिवर्तन होगा मेरी यह अनुभव की हुई चीज है मैं कोई पढ़ी हुई चीज नहीं कह रहा हूं। और शास्त्रीय साधन है इसको आप अनुभव कर सकते हैं एक नियम और है आपको नियम रखना पड़ेगा सूर्योदय के समय सूर्यास्त के समय आप सोएंगे नहीं यह नियम है यह आदित्य प्रत्यक्ष हिरण्यगर्भ गर्भ देवता है और वह हमारे सामने आवे और हम सो जाएँ तो उनका अपमान होगा और यदि प्रत्यक्ष हिरणगर्भ देवता का अपमान हुआ तो आपकी बुद्धि निर्मल कैसे होगी